क्षिणा <im> मूर्त कहा जो पदार्थ जैसे रजत अनिर्वचनीय उत्पत्ति स्वीकार किया जाता है ऐसे स्वप्न में भी जो पदार्थ वहां भी अनिर्वचनीय उत्पत्ति स्वीकार किया जाएगा आगे पूर्व पक्षी कह रहे यथा पुर्वर्ती वस्तु अधिष्ठान सुधिष्ठान पूर्ववर्ती जिसको दिखाता है उसको अधिष्ठान कहेंगे तो तथा स्वप्न रथा दे अधिष्ठान वक्तव्य अगर कोई पदार्थ का भान हो रहा है प्रती हो रही है तब तो उसका कहीं ना कहीं कोई अधिष्ठान रहना चाहिए वो अधिष्ठान तत्किन चैतन्यम तो देश विशेष अधिष्ठान जो होगा चैतन्य अथवा देश विदेश क्योंकि रथ इत्यादि स्वप्न में दिखते हैं तो वो किसी देश में दिखता है अधिष्ठान देश को मानेंगे अथवा चैतन्य को मानेगे आद्य आद्य अर्थात तो? चैतन्य अगर होगा तथ कि अंतकरण अवचिन्नम ये दो विकल्प क्या न उभयम चैतन्य चाहे शुद्ध हो चाहे अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य हो दोनों ही अधिष्ठान नहीं बनेगा तय तो और अधिष्ठान अप्रतीत क्योंकि जो स्वप्न का जिस समय में जागृत हो जाने के बाद स्वप्न का बाद हो जाता है अगर अधिष्ठान अंतकरण अवच्छि चैतन्य अथवा तो शुद्ध चैतन्य तो होगा तब तो अधिष्ठान का ज्ञान होने पर ही अध्यस्त का बाद होना चाहिए जैसे सुखि का ज्ञान होने से रजस्त का बाद होता है अगर आप अवच्छिन्न चैतन्य अथवा तो निरवच्छिन्न चैतन्य तो, किसी को अधिष्ठान माने स्वप्न का तो स्वप्न का बाद होने के लिए ये दोनों से किसी का प्रत्यक्ष होना चाहिए किंतु हमको तो जागृत हो तो चला गया इसलिए ये दोनों अधिष्ठान नहीं होंगे अधिष्ठान वही हो होगा जिसका ज्ञान होने से ब्रह्म का बाध होता है ये दोनों अवचिन्न चैतन्य जागृत होने से अवचिन्न चैतन्य ज्ञान होता है तो जागृत होने से अर्थात मैं बोल करके ऐसा अनुभव में आने से कहेंगे कि ये स्वप्न चला गया तो स्वप्न में मैं बोल करके अनुभव होता, होता है होता है तो कैसे कहेंगे स्वप्न में भी अवच्छिन्न चैतन्य कहेंगे तो अर्थात वो तो भान होने का समय में भी भ्रम हो रहा है तो इसलिए उसको अधिष्ठाना नहीं माना जाएगा अवच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठाना नहीं होगा दोनों प्रकार के नहीं होगा द्वितीय द्वितीय देश देश भी कोई देश रथ इत्यादि स्वप्न रथ इत्यादि का अधिष्ठान बनेगा द्वितीय अभी स किम बाह्य उ तो जो देश स्वप्न रथ का अधिष्ठान होगा वो देश क्या बाह्य बाह्य अर्थात तो कोई व्यावहारिक देश अथवा स्वाप्निक स्वप्न में वो देश को भी देखेगा रथ जैसा स्वप्न में देश वैसा स्वप्न में नद्य जो बाह्य है व्यावहारिक होगा कुछ देश होगा तस्य तुष्टता प्रत्यक्ष ज्ञान विषय तो कोई बाह्य देश उस समय स्वप्न का समय में सन्निकृष्ट नहीं है नहीं होने से वो विषय नहीं बनेगा इंद्रिय संयोग नहीं है उसके साथ न द्वितीय द्वितीय अर्थात तो स्वाप्निक देश जो का देश है वो वास्तव है ना कल्पित है स्वप्न रथ कल्पित है उसका अधिष्ठान के लिए आप एक देश को लाए ये कल्पित ये जो कल्पित उसका फिर एक अधिष्ठान मानना पड़ेगा तो वो जो होगा उसको बाह्य कहेंगे अथवा स्वप्निको कहेंगे बाह्य तो नहीं कह पाएंगे स्वाप्निको कहेंगे ये अनवस्था दोष होगा इसलिए कह रहे हैं अधिष्ठान न द्वितीय अर्थात तो कोई स्वाप्निक को देश भी अधिष्ठान नहीं होगा अधिष्ठान तया तो अधिष्ठानतया उपलभ्यमान कोई स्वाप्निक को देश सन्निकृष्ट तया तो प्रातिभाषिकव तो अवश्यम भावे वो सन्निकृष्ट है क्योंकि दिखता है स्वप्न में तो होने से है नहीं कि दिखता है तो वो जो देश है जिसमे रथ दिखता है उसको भी प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा तो होने से उसका भी अधिष्ठान सापेक्षित है तत्व अयोगात इसलिए जो अलग अधिष्ठान को अपेक्षा करेगा वो स्वयं अधिष्ठान नहीं बनेगा तत्व अयोगात दूसरा दोष होगा कि अनावस्था दोष भी होगा इतना आशय न संकते मूल ने नप्न रथा रथादि अधिष्ठानतया उपलभ्यम देश विशेष तदा असन्निकृष्टत अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देश अभियुप गंतव्य पूर्व पक्षी कह रहा है तो इसलिए आपको प्रातिभाषिक जो की अनिर्वचनीय तत्काल उत्पन्न होता है ऐसा मानना पड़ेगा और मानेंगे तो आपको अनवस्था होगा इसलिए पूर्व पक्षी पूछता है कि अभी आप इसका क्या समाधान देंगे तथा च रथादि अध्यास कुत्र क्यूँकी कोई समाधान नहीं है रथाधि दिखता है अध्यास होता है तो कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ेगा तथा स्वप्नावस्थायाथादि अधिष्ठानतया उपलभ्यमान देश विशेष स्वप्न अवस्था में रथादि दिखते हैं रथ का अधिष्ठान कोई देश विशेष भी वहाँ दिखता है असनिकृष्ट तया कोई देश विशेष व्यावहारिक उस समय में सन्निकृष्ट नहीं है इसलिए अनिर्वचनीय प्रातिभागंतव्य मानना पड़ेगा अन्वय है जो पूर्व पक्षी का वाक्य इसका अन्वय दिखाती है ऐसे ही है मूल में तो सिद्धांत उतर देता है प्रथम पक्ष अवलंब्य प्रथमे विकल्प पूर्व पक्षी का चैतन्य सिद्धांत कहता है कि प्रथम पक्ष को लेकर के चैतन्य चैतन्य ही अधिष्ठान बनेगा अच्छा न सिद्धांत कहता है कि न चैतन्य तो प्रकाश स्वयं प्रकाश से रथादि अधिष्ठान चैतन्य और स्वयं प्रकाश और रथादि का अधिष्ठान बनेगा यहाँ तक पंक्ति टीका में पहले देखेंगे ननु चैतन्य जैसे इदम को जब हम रजत का अधिष्ठान अथवा सुक्ति को अधिष्ठान लेते हैं वहां पूर्वती कह करके इसी प्रकार लेते हैं और प्रमाण का विषय होता है सुक्ति जब बात हो जाता है तो सुक्ति प्रमाण गम्य होता है और इदम भी प्रमाणगम्य होता है तो इसे कहते हैं चैतन्य किंतु प्रमाण गम्य नहीं है और उसको इदम बोल करके कह भी नहीं पाएंगे नु चैतन्य पुरोवर्तीवत्त वृत्ति अवच्छिन्न ज्ञान विषयत्व अभाव पुरोवर्तिवत पुरोवर्ती जैसे इदम कहते हैं चैतन्य इस प्रकार की नहीं होता है पूर्ववर्ती वृत्ति अवचिन्न ज्ञान विषयत्व तो अभावत अर्थात एक प्रकार की दृष्टान जैसे यहाँ तो एकदम कह करके पूर्ववर्ती विषय को दिखाते हैं और वृत्ति का विषय भी बन जाता है वह किंतु चैतन्य इस प्रकार नहीं होता है पूर्ववर्तीवि अवचिन्न ज्ञान विषयत्व पूर्ववर्ती होता है किन्तु चैतन्य से अभावत नहीं होने से कथम अधिष्ठानता चैतन्य कैसे अधिष्ठान हो जाएगा जो वृत्ति का विषय नहीं बनेगा वो तो ज्ञान का विषय नहीं, नहीं बन रहा है पूर्व पक्षी का कहने का तात्पर्य है जो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है अर्थात अज्ञात है अज्ञात पदार्थ अधिष्ठान कैसे बनेगा कहाँ है कहीं घट है कहाँ है जहाँ है वो हमको पता नहीं है फिर कैसे कहेंगे घट है बोलकर जो अज्ञात होगा वो अधिष्ठान नहीं बनेगा सिद्धार्थ इसलिए कहता है कि स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश कहने का तात्पर्य है कि वृत्ति का विषय होना जरूरत नहीं है स्वयं तो प्रकाश वृत्ति विषय होकर के प्रकाश वो होगा जो जड़ जड़ के लिए वृत्ति होकर के घटा जड़ है इसलिए घटाकर वृत्ति होकर के उसका प्रकाश होगा उसको कहेंगे पर वस्तु की प्रतीति होनी आवश्यक है अधिष्ठान के लिए अगर वो जड़ है तो पर जैसे सुक्ति अथवा इदम वृत्ति होकर के प्रकाश्य हुआ तो सिद्धांत कहता है कि ये जो अधिष्ठान है वो स्वयं प्रकाश है इसलिए उसका प्रतीति तो होगा किंतु वृत्ति विषय होकर के प्रतीति नहीं होगा स्वयं प्रकाश भी अधिष्ठान होगा पर भी अधिष्ठान होगा किन्तु पर में वृत्ति बनकर के अधिष्ठान बनेगा स्वयं प्रकाश में तदाकर वृत्ति नहीं होगा जो अहम प्रमात्र वृत्ति अविद्या वृत्ति होकर होता है वो चैतन्य नहीं है जो अविद्या वृत्ति से भी एक जान होता है ना वो परिचिन को विषय करता है तो वही जो प्रमात्र वृत्ति होगा वही अहम वृत्ति वो, वो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगा तो वही अहमुद्याद्ध चैतन कुछ भी क्यूँकी वास्तविक क्या है शुद्ध चैतन्य में अविद्या रहती है क्योंकि हमको शुद्ध चैतन्य का ज्ञान नहीं है किंतु ये जो अविद्या अज्ञान ये हटेगा कब कभ। अज्ञान कभी अविद्या वृति से हटेगा नहीं क्योंकि अविद्या वृति स्वयं ही तो अविद्या है ना इसलिए अज्ञान को हटाने के लिए एक प्रमातृवृत्ति चाहिए प्रमातृवृत्ति अर्थात अंतकरण का प्रमाता तब तो वही अहम वृत्ति अविद्या होता है जब अहंकार को विषय करता है परिचिन्न को घटपट अहम वृत्ति घटपट को विषय नहीं करेगा अहम उस समय में अहम को भी गट, अहम आकार अविद्या होती है किंतु वो अविद्या अविद्यावृत्ति अर्थात तो वो व्यापक चैतन्य को विषय नहीं कर रहा है क्योंकि उस समय वो मानता है मैं परिचिन्न हूँ परिचिन्न चैतन्य जिसको अहंकार कहा जाता है उसी को ही विषय करता है ये वृत्ति ये अविद्यावृत्ति है किन्तु यही अहम वृत्ति है तो यही वृति प्रमात्र वृति हो जाएगा प्रमात्र वृति होगा तो ज्ञान मानेंगे ज्ञान मानेंगे तो अज्ञान को हटाएगा अभी अहम के ऊपर अज्ञान है अर्थात मैं अपने आप को ठीक से नहीं जानता हूं मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है ब्रह्म तो अभी वही अविद्या वृति जो अहम को पहले विषय करता था वही अहम को विषय करने वाला वृत्ति अभी प्रमात्र वृत्ति कब होगा जब अहम हो तो तो तो तो का अज्ञान को हटाएगा अगर अहम का प्रमातृवृत्ति होगा तो अहम का अज्ञान को हटाएगा तो अहम का अज्ञान को हटाएगा अर्थात अहम का वास्तविक रूप है ब्रह्म ब्रह्म को अनुभव नहीं कर पाना यही अज्ञान है और वो अज्ञान को जब हटा देगा अर्थात ब्रह्म का ज्ञान कराएगा अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति जब प्रमातवृत्ति होगा ये ये अहमवृत्ति ही है ये तो अभी प्रमात्रवृत्ति है और वो अज्ञान को हटाएगा क्या अंतर ये दोनों में होता है अहम वृत्ति अविद्या हुआ अज्ञान को हटाया नहीं अहमवृति प्रमात्री बित्य हो गया और अज्ञान को हटा दिया ये क्या हुआ कहेंगे अभी जो अहम वृत्ति प्रमातवृत्ति ये कब होगा कहेंगे अगर ये प्रमाण जन्य हो तो प्रमाण जन्य होने से प्रमात्र प्रमातवृत्ति कहेंगे वो प्रमा होगा और अविद्या वृत्ति जो होता है वो प्रमाण जन्य नहीं है तभी तो अहमाकार अहमकार वृत्ति प्रमाण जन्य होकर के प्रमा होगा कब तो ये ब्रह्माकार वृत्ति के लिए प्रमाण किसको कहते हैं किससे ब्रह्माकार वृत्ति होगा इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय के द्वारा भ्रमाकार वृत्ति हो जाएगा तो उसके लिए प्रमाण किसको मानते है महावाक्य शास्त्र तो शास्त्र से जब अहम वृत्ति होगा शास्त्र से अहमाकार वृत्ति होगा अर्थात का स्वरूपों को जो वास्तविक समझेगा अगर अहम बोल करके कर्ता भोक्ता मानेगा उससे जो वृत्ति होगा वो क्या शास्त्रीय वृत्ति है क्या शास्त्र से ऐसा ज्ञान होता है अहम कर्ता भोक्ता इसलिए वो शास्त्र प्रमाण से नहीं हुआ नहीं होने से वो अहमाकार वृत्ति और वृत्ति है शास्त्र कहता है की मैं कर्ता नहीं हुई भोक्ता नहीं हुआ मैं असंग हूँ मैं चैतन्य हूँ इसी प्रकार की जो वृत्ति होगा तो ये प्रमाण से हुआ कौन सा प्रमाण है शास्त्र प्रमाण से अर्थात शास्त्र अहम का जो वास्तविक स्वरूप कहता है उसको समझने के बाद जो अहमाकार वृत्ति होगा उसको कहा जाएगा कि ये शास्त्र प्रमाण से हुआ क्योंकि शास्त्र प्रमाण है तब तो इसको प्रमा वृत्ति कहा जाएगा ये प्रमा होगा और वही अहमाकार जब शास्त्र का अनुसार नहीं होकर स्वाभाविक वृत्ति लौकिक से होता है वो तो सर्वदा परिच्छिन्न कोई विषय करेगा इसलिए वो कोई प्रमाण से नहीं हो रहा है हम अपने आप को जान रहे हो कि कौन सा प्रमाण से जान रहे हैं कोई इंद्रिय से जान रहे हैं इंद्रियो को छोड़ने से अलग प्रमाण है अनुमान उपमान अथवा शास्त्र इत्यादि कहेंगे अनुमान उपमान से जो होगा वो भी नहीं होगा अहम विषय नहीं करेगा बाकी रहेगा शास्त्र तो जब तक शास्त्र के आधार पर अहम आकार नहीं होता है वो अहम आकार वृत्ति प्रमातवृत्ति नहीं बनेगा नहीं बनने से अविद्यावृत्ति होगा अविद्यावृत्ति होने से अज्ञान को नहीं हटाएगा तो शास्त्र से प्रमातवृत्ति अहमाकार वृत्ति कब होगा जब तो शास्त्र पूरा उनको मतलब घट जाएगा घट जाएगा अर्थात हमें उतरेगा अर्थात हम बार बार इसको मानते रहे हम तो असंग है कुटस्थ है शास्त्र प्रमाण हमें घटेगा कैसे शास्त्र कुछ चीज कहता है तो ये प्रमाण हमारे लिए कब हो जाएगा जब हम इसको मान लेंगे हमारे जीवन में उतर जाएगा इसी प्रकार ये भी है जब तक ये हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, हम असंग हम थे हमारा मतलब कुछ हानि लाभ होने वाला नहीं है ये जब हमारा यहाँ निश्चय नहीं हो जाएगा वो उसी प्रकार वृत्ति कैसे करेगा इतना तो नहीं करेगा ना इसलिए इसी प्रकार निश्चय होना चाहिए निश्चय होना अर्थात हमारा जीवन इत्यादि में धीरे धीरे आना चाहिए तो ये हम जितना सुनते हैं ना तो के छोटा ग्रंथ है ये जो छोटा ग्रंथ है से में क्या है नो सब जो प्रकरण ग्रंथ कहते हैं उसमें बुद्धि इतना नहीं लगता है आप आत्मवो तो, तो, तो, तो पूरा शुरू से अंत तक तो पढ़ लेंगे कितना जगह में ये बुद्धि लगेगा बुद्धि नहीं लगेगा उसमें साधन सीतु होना है और केवल तो जिसको साधन चतुष्ट है अर्थात तो मुमुक्ष है और समाधान हो गया ये हम लोग में कितना में समाधान है उसका समाधान अर्थ है कि चित्त बाकी जगत को मिथ्या सिद्ध कर दिया अभी खाली स्वरूप में थोड़ा संदेह बाकी है ये समाधान है एक उसका अभ्यास करना से। समाधान का तो ये समाधान होगा कैसे अभ्यास क्या है ये अभ्यास है बुद्धि से क्यों अभ्यास होता है हम बार बार एक चीज को सुनते हैं सुनते हैं रटते हैं रटते हैं वो हमारा अंदर में कितना जल्दी उतरेगा और हम एक बार बुद्धि से विचार करके निश्चय कर लिए कौन सा जल्दी उतरेगा इसलिए कहा जाता है कि आप भाष्य पढ़िए अथवा वो प्रकरण ग्रंथ पढ़िए जिसमें विचार लगता है और जिसमें विचार नहीं लगता है तो कहेंगे वो सब ग्रंथ पढ़ सकते हैं इसलिए कहा जाता है जिसको भाष्य इत्यादि कठिन पढ़ता है वो प्रकरण ग्रंथ पढ़े ये ग्रंथकार शुरू से कहे थे ना <laughs> तो इन ये ग्रंथ वास्तविक तो मंदबुद्धि इत्यादि के लिए लेंगे तो ग्रंथकार कहेंगे क्योंकि भाष्य का तो सम्मान करना है और वास्तविक ही देखेंगे भाष्य इत्यादि में जितना तर्क है वृदारण्य इत्यादि देखिए शुरू से अंतिम तर्क बाकी किसी ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती जैसा उनका ग्रंथ में अथवा जो जो प्रस्थान हो वृहद प्रस्थान उसमें मिलेगा बुद्धि जब हमारा तीव्र हो जाएगा वो क्या करेगा जितने सारे हम जो पढ़ते हैं उसका तो समझ जाएगा हमारा अंदर में जो विरुद्ध विचार भी उठता है हमको निश्चय क्यों नहीं होने देता विरुद्ध विचार उठता है बुद्धि अगर तीक्ष्ण है ना वो सारे विचार को साफ करेगा अगर हमारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होता है वो विचार को साफ नहीं कर पाएगा उसमें दब जाएगा इसलिए बुद्धि जिसमें लगता है वो ग्रंथ पढ़ना चाहिए इसलिए तो महाराष्ट्र कहते ना जो ये व्याकरण और न्याय नहीं पढ़ेगा उसको वेदांत तो वास्तविक नहीं होगा वो पढ़ सकता है किंतु उसको नहीं होगा इसलिए छोटे महाराष्ट्र एक जगह में उतर दे कोई पूछा कि क्या करना है कोई साधक पूछा लेकिन भाष्य को दिन रात पढ़ो तो उससे क्या होगा कहेंगे तो उससे मतलब उसी से ही हो जाना है छोटे मारे से नहीं कहेंगे प्रकरण पढ़ो और कहेंगे भाष्य पढ़ो तो उसको जितना पढ़ेंगे बुद्धि लगना चाहिए अर्थात तो हमको तो ये अंदर में विषय पहले आना चाहिए तो बुद्धि भी ये होना चाहिए मतलब जोर होना चाहिए विचार करने के लिए तो उसे शीघ्र होगा अच्छा स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश भी अधिष्ठान होगा और वह प्रमाण का विषय नहीं बनेगा मूल में कहा तो स्वयं प्रकाश से रथि अधिष्ठान टीका में इसको कहते हैं स्व प्रकाश पर प्रकाश्य पर प्रकाश्य किन्व प्रकाश ये दोनों ही साधारण अधिष्ठान बन सकते हैं ज्ञा में वो अधिष्ठानत्व तो प्रयोजक सुक्ति परोप्रकाश्य है किंतु ज्ञायमान होने से ही अधिष्ठान बनेगा जब तक तो सुक्ति का ज्ञान नहीं हुआ रजत तो दिखता रहेगा इसलिए सुक्ति तब तो तक तो अधिष्ठान नहीं होता है अधिष्ठान उसको कहते हैं जिसका ज्ञान होने से ब्रह्म का निवृत्ति हो जाती है इसलिए सुक्ति अधिष्ठान बनेगा और वो किन्तु सुक्ति जड़ होने से पर होकर के अधिष्ठान बनेगा किन्तु ज्ञामान होना चाहिए इसी प्रकार की चैतन्य ये नहीं है स्वयं प्रकाश है और ज्ञाय प्रकाशमानव में हम कर्मणी सानस करते हैं कहेंगे चैतन्य भी कर्मणी कर्म बने उसको कहे ना उसका वृति नहीं होगा और फिर ज्ञ मानव कैसे कहेंगे इसलिए कहते हैं ज्ञा मानव का अर्थ प्रकाशमान यहाँ जो ज्ञा शब्द दिया है उसका अर्थ प्रकाशमान तो चाहे स्व प्रकाश हो चाहे परप्रकाश्य हो जो परप्रकाश्य है वो तो ज्ञाय मानव बन जाएगा जो स्व प्रकाश है वो प्रकाशमान हो तो इसलिए ज्ञामान शब्द का अर्थ है प्रकाशमान अधिष्ठानत्व का प्रयोजक होगा बस इतना ही नहीं कि वृत्ति विषय होना चाहिए वृत्ति विषय होना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि ज्ञा मानवत्व अर्थात प्रकाश इतना ही अधिष्ठानत् प्रयोजक हो जाएगा आप और वृत्ति विषय भी होना चाहिए ज्ञामान होना चाहिए गौरव होता है इसलिए लाघवाद खाली कहेंगे कि ज्ञाय होना चाहिए ननु स्वयं न तस्दा चिद्रूपेण भानम पूर्व पक्षी कह रहा है कि स्वयं प्रकाश जो अधिष्ठान हुआ उस समय में वो चिद्रूप से भान नहीं होता है अच्छा चैतन्य अगर अधिष्ठान आप कह दिए कि स्वयं प्रकाश को अधिष्ठान कह दिए स्वयं प्रकाश है चैतन्य चैतन्य सत है चित है आनंद है अगर जो अधिष्ठान चैतन्य उस समय में आपको प्रकाश मान कहते हैं उसका अगर चीद अंश अथवा आनंद अंश का आपको भान होगा फिर उसमें अभी जड़ अंश का संबंध नहीं हो पाएगा जैसे कहते हैं प्रकाश के साथ अंधकार का संबंध होगा नहीं। नहीं। अंधकार का संबंध हो? नहीं, नहीं होगा जिसको अभी आप अधिष्ठान बोल रहे हैं चैतन्य को अगर उसका चिद्रूप का भान होने लगेगा उसमें कुछ भी चीज का अध्यास नहीं हो पाएगा पूर्व पक्षी कह रहा है तो स्वयं प्रकाश्यादा न चिद्रूपेण चिद्रू रू ऊ कर नहीं है ना छिद्रूपेण तो भान नहीं होता है क्यों रथादि जड़ादि अधिष्ठानत्व तो निर्वाह कम प्रतिकूल रूपत्व रथादि जड़ है जड़ का अधिष्ठान चैतन्य अगर बन जाएगा तो फिर ये संबंध तो असंभव है क्योंकि जड़ का भी चैतन्य के साथ संबंध नहीं हो पाएगा प्रतिकूलत्व नापि भी आनंद रूपेण चैतन्य जो स्वयं प्रकाश से अधिष्ठान बन रहा है वो आनंद रूप से अभिव्यक्त हो रहा है नहीं है आनंद रूप चैतन्य का अभिव्यक्त तो होगा जब मूला ज्ञान का निवृत्त होगा सत चित चैतन्य का ये दो अंश का तो भान आता है हम कहते ना हम है और हम जानते भी हम है बोल करके हमारा चिद रूप का भी भान होता है किन्तु हम आनंद स्वरूप है ये भान नहीं हो रहा है ये कब होगा कहेंगे मूला ज्ञान जब हटेगा मूला ज्ञान हटने से क्या होगा ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर ही आनंद स्वरूप का चैतन्य का भान होता है <coughs> आनंद रूपेण भी वो अधिष्ठान चैतन्य का भान नहीं हो रहा है तस्य मूला ज्ञान निवृत्ति अंतरा अंतरा अर्थात बिना मूला ज्ञान का निवृत्ति के बिना भान असंभव इति आसंख्य सिद्धांत उत्तर देता है प्रतीयमान मूल में प्रतीयमान स्वयं प्रकाश प्रतीयम रथादि अस्ति एवं प्रतीयते सदरूपेण प्रकाश मनम चैतन्य में एवं चैतन्य का जो तीन अंश है सत चित आनंद पूर्व पक्षी कह दिया कि वो अधिष्ठान चैतन्य चिद रूपेण आनंद रूपेण भान नहीं होता है सिद्धांत कहता है की बिल्कुल ठीक नहीं होता है किस रूप से होता है सदरूपेण कैसा होता है कहते हैं रथादि अस्थि इसी रूप से ही अधिष्ठान का भान होता है तो प्रतीयमानम रथादि जो स्वप्न में प्रतीयमान होता है रथादि प्रतीयमानम रथादि रथादि न पुषक लिंग क्या के साथ समाधान कैसे भान होता है अस्थि वो बात इसलिए सदरूपेण और ये जो अध्यस्त में अस्थि है ये किसका है अधिष्ठान का ही अस्थि हम जब कहते हैं रजतम अस्थि यह अस्थि किसका है अधिष्ठान इसी प्रकार की वहाँ अधिष्ठान चैतन्य उसका अस्थि अंश मात्र का ही भान होता है प्रकाशमानम चैतन्यम जो की सदरूपेण प्रकाशमान हो रहा है वही अधिष्ठान बनेगा चिद्रूपेण अथवा आनंद रूपेण अधिष्ठान भान नहीं हो रहा है टीका में अत्र अत्र अयम रथ, रथ, रथ इति अधिष्ठान तया प्रतियो मानस्या देश विशेष प्रातिभाषिक न अधिष्ठानता अधिष्ठान अत्र रथ स्वप्न में जो रथ दिखता है वो भी कुछ अधिष्ठान में अगर दिखता है तो प्रतियो मान्या देश विशेष्य वो भी प्रातिभाषिक है पूर्व पक्षी पूछा था आप चैतन्य को अधिष्ठान मानेगे अथवा देश को अधिष्ठान मानेंगे देश कैसा कहेंगे अत्र एयम रथ स्वप्न में कई मार्ग में दिखता है रथ सिद्धांत कहता है कि वो जो देश है वो भी प्रतिभाषिक है और प्रातिभाषिक होने से वो देश अधिष्ठान नहीं होनेगा प्रतिभाषिक अधिष्ठान नहीं होगा न अधिष्ठान देश विशेषोपी चीद अध्यस्त प्रतिभाषिक इसलिए अधिष्ठान नहीं होगा आगे टीका में तत्र हेतु माह तत् तदा तो अच्छा तो आगे मूल में रथा दो पंक्ति रह गया इंद्रिय तत्र कल्पितम स्वप्न में और भी एक है रथ कल्पित हुआ रथ जिस जागा में खड़ा है वो देश वो भी कल्पित हुआ और रथ को मैं इंद्रिय से देख रहा हूँ ये वास्तव है ये भी कल्पित है तो इंद्रिय ग्राह्य तुम रिभा में वो भी कल्पित तो इति रथादो मूल में में इंद्रिय इंद्रिय जो रथादि आता है वो भी प्रातिभाषिका सर्वंद्रिया ते स्वप्न तो में इंद्रिय कार्य नहीं करते हैं ये स्वप्न का लक्षण देते हैं उपसंगारे इं, इं, उपस जागरित संस्कार स विषय प्रत्यय स्वप्न ठीक है इंद्रिय उपसारे ये पंचीकरण में ये सब लक्षण भगवान भाष्य करते हैं ये इंद्रियर अर्थ उपलब्धि और जागरितम ऐसा प्रथम लक्षण दिया और स्वप्न के लिए इंद्रिय उप... उपसृतेसुशदी वर्णेशृतेषु कर्णेशु उपसृतेसु जागरकारज सब जागरित संस्कारज प्रत्यय स विषय पहले प्रत्यय कहते हैं प्रत्यय प्रत्येकता ज्ञान कर्णसु उपसृते जागरकार प्रत्ययः स विषयः ऐसे है पूरा लक्षण जागृत संस्कार से होता है क्या प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान स विषय विषय भी होता है स्वप्न विषय भी होता है उससे स्वप्न कहेंगे प्रत्यय जागृत संस्कार जो है प्रत्यय स विषय सब समान अधिकरण स्वप्न और आगे वहां सुश्रुति का लक्षण देते हैं सर्व प्रकार ज्ञानोपसंघारे बुद्धे कारणात्मन अवस्थान स्वप्न आपके पास प्रकरण द्वादशी है प्रकरण द्वादशी तो में पंचीकरण छोटा एक पेज का है भगवान भाषाकर का उसमें तीनों लक्षण दिए हैं सर्वो प्रकार ज्ञानोपसंहारे बुद्धे है कारणात्म अवस्थान बुद्धि का कारण क्या है बुद्धि कहां से आएगा मै से अविद्या तो बुद्धि उस समय में कारणात्मना अर्थात तो अविद्या में लय हो जाएगा बुद्धि कारणात्मना अवस्थान ये सुसुति। बुद्धि लय होता है नाश नहीं होता है क्योंकि पुनरुत्पत्ति होती है इसलिए कारणात्मना अवस्थान ये उसका लक्षण है सुसुति का <clears throat> अच्छा तो सर्व तो तदा सर्वेन्द्रिया नाम उपरोपन में सारे इंद्रियों का उपरोम हो जाता है इंद्रियों का उपरम हो जाता है किंतु इंद्रिय लय नहीं होते हैं स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहता है सूक्ष्म शरीर रहता है स्वप्न में सूक्ष्म शरीर अगर रहेगा ये जो इंद्रिय होते हैं वो स्थूल स्थूल शरीर का ना सूक्ष्म शरीर का इसलिए सूक्ष्म शरीर रहता है अर्थात तो इंद्रिय रहते हैं अगर इंद्रिय रहते हैं तो फिर क्यों कार्य नहीं करते तो इंद्रिय कार्य करने के लिए गोलक चाहिए गोलको स्थूल शरीर का ना सूक्ष्म शरीर का गोलको स्थल शरीर का तो स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर इसका संबंध नहीं रहता है तो स्वप्नों में जो जाते हैं स्थूल शरीर चला जाता है तो संबंध नहीं रहने से इंद्रियो तो विद्यमान है किन्तु उनको गोलको नहीं है नहीं होने से कार्य नहीं कर पाते है मनो करता है मन भी सूक्ष्म शरीर का मन सूक्ष्म शरीर मन को कार्य करने के लिए गोलोक नहीं चाहिए वो अपना कार्य करेगा जागृत का मन ही सूक्ष्म शरीर में काम मनो तो एक ही होता है एक होता है।, है कि जागृत का पता होना चाहिए भोजन किया स्वप्न में तो की लगता है की मैं स्वप्न देख रहा हूँ स्वप्न में तो बिल्कुल जागृत ही लगेगा एक ही मन है ना एक जैसे मैं यहाँ पढ़ लिया ऐसा ज्ञान होता है एक व्यक्ति को अगर कैसे तो तो मतलब स्वप्न में भूल जाता है की मैं जागृत में भोजन किया हम लोग जागृत में भूल नहीं जाते आज ही हम लोग का एक सूत्र आ रहा था तो ये मैं लंबा सूत्र बोटा आगे बोटा के आगे क्या है स्तोको कतिपय धेनु तो ये हम दो साल पहले जब विचार चल रहा था उस समय में एक बार रटा था किन्तु अभी देखा हुआ याद नहीं फिर रटने से फिर होता है हम अगर जागृत में ही भूल जाते हैं जागृत में स्वप्न का जाने के समय में भूल जाएंगे स्वप्न में वास्तविक क्या है ना ये जागृत मनो, मनो वही एक ही है थोड़ा गहराई में जाता है गहराई में जाने से उस स्तर पर जो सब पड़े हैं उसी को ही देखेगा ऐसा कहते हैं ना गांव से जाकर के शहर में पहुंचा वो गांव लोगों को नहीं देखेगा ना इसी प्रकार के स्वप्नों में कहते हैं अवचेतन मनो कार्य करता है वो मन एक ही है उसका एक चेतन है कि अवचेतन इस प्रकार की शास्त्रीय भाषा नहीं है थोड़ा अशास्त्रीय भाषा है अर्थात हम जागृत अवस्था में जिस जिस चीज को लेकर व्यवहार करते है स्वप्न अवस्था में थोड़ा और अलग चीज को लेकर के व्यवहार करते हैं करने वाला क्यों वही एक ही मन सदा सर्वेन्द्रिया उपरमा स्वप्ने का उपरम उपरम अर्थात क्यों कि हो गए कि गोलक संबंध नहीं रहा गोलय नहीं होते हैं ठीक है में न स्वप्न गजादीअधिष्ठान यद्यप चैतन्य में पूर्वभक्ति मान लिया ठीक है चैतन्य अधिष्ठान होगा तथा तस् अंतक अवच्छि अस्त अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य ही अधिष्ठान बनेगा अर्थात निरवच्छिन्न चैतन्य नहीं बनेगा क्यों श्रुति देते हैं बृहदारण्य का सधी ही स्वप्नो भूतवा इमं लोकम अनुसंसर सधी धिया सधि बुद्धि के साथ स्वप्न होकर तो बुद्धि के साथ स्वप्न होकर के अर्थात ये बुद्धि उपाधि बन करके उसको परिच्छिन बनाए इसलिए निरवच्छिन्न जो चैतन्य है वो तो अधिष्ठान नहीं बनता है तो नहीं होने से अगर अवच्छिन्न चैतन्य अंतकरण अवच्छिन चैतन्य अधिष्ठान बनेगा अर्थात वो जो रथ गज इत्यादि सब अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में ही अध्यस्त हुआ हो। तो होने से होना चाहिए था कि अहम गज क्योंकि मेरे में अध्यस्त है मेरे में जो सुख धर्मा धर्म रहने से मैं कहता हूँ मैं सुखी मैं दुखी मैं धर्म धार्मिक मैं अधार्मिक जो मेरे में आदेश तो है उसको लेकर के मैं बुद्धि से कहता है अगर वो स्वप्नों का रथ पदार्थ इत्यादि मेरे में आदेश हुआ अंत करण अवचिन्न चैतन्य में अध्यस्त हुआ कहना चाहिए था कि अहम गज अहम रथ इस प्रकार कहना चाहिए था इसका समाधान पहले दिया था सिद्धांति तथा चहम गज प्रतीत आपकी मूल में कहता है अहम गज इत्यादि प्रतीत आदनम तू पूर्ववत निरसनीयम पूर्वत क्या है टीका में कहते हैं, यथा सुक्ति रजताकार अनुभव आहित संस्कार सहकृत विद्या प्रतीत आयुक्त क्योंकि यद्यपि रजत प्रमात्र अव चैतन्य सब एक होकर उसी में अध्यस्त हुआ पुरोपक्षी कहता था अहम रजतम ऐसे ज्ञान होना चाहिए सिद्धांत कहा कि संस्कार है इदम रजत इसी प्रकार की जो गज रथ इत्यादि सर्वदा इदम इ ज्ञान हुआ है तो संस्कार है अयम रथ तो अयम गज इस प्रकार की तो होने स्वप्न में भी वही होगा जैसे अहम रजतम प्रतीति आपादन अयुक्तम तदवत अहम गज इति अपि आपादनमुक्तम क्योंकि कभी भी उसका संस्कार नहीं है अहम गज नहीं होने से इस प्रकार किंतु कभी कहता है कि स्वप्न में अपने आप को हाथी मान करके इस प्रकार व्यवहार भी करता है कभी करता है चिड़िया जैसा उड़ता है तैरता है कभी कहता है स्वप्न में होता है कहेंगे अहम गज बोल करके वो अंतकरण में संस्कार पूर्व जन्म गज जन्म जब हुआ था तब तो था नहीं था वो पड़ा है जब वो संस्कार उठेगा तो मानेगा अहम गज गज होकर के व्यवहार करता रहेगा तो उस समय में किन्तु गज शरीर लेकर के गज व्यवहार करता होगा उसमें नहीं कि मनुष्य शरीर लेकर के अहम गज बोल करके व्यवहार करेगा उस प्रकार की शरीर लेगा जैसे शरीर लेगा उसी प्रकार की संस्कार है उसी प्रकार की व्यवहार करेगा सभी संस्कार अंतकरण के अंदर पड़ा हुआ है जिस प्रकार शरीर ग्रहण करेगा वही संस्कार उद्बोधन हो जाएगा ये योग सूत्र में कहे है नहीं तो ये अभी मनुष्य है आगे अगर बंदर हो जाएगा कैसे छलांग लगा देगा तो ये संस्कार कहाँ से आया तो चिड़िया हो जाएगा उड़ने लगेगा ये संस्कार कहाँ से है जैसे शरीर मिलेगा प्रकृति का नियम से वही संस्कार उद्बोधन होगा ऐसा नहीं कि चिड़िया हो जाने से फिर मंदिर में जाकर के आरती करेगा उसका वो संस्कार उद्बोधन होगा नहीं इसी प्रकार की स्वप्नों में अगर गज शरीर में तादात्म्य करेगा अहम गज मानेगा स्वप्न में अगर मनुष्य शरीर में तादात्म्य करेगा तब अयम गज कहेगा उस समय ये अहम गज नहीं पाएगा स्वप्न में कुछ व्यक्ति बोलते भी है स्वप्न तो में बोलते है तो वो का किस काम करता उनका उस समय में उस समय में हम मनुष्य बोल करके जान करके करते है बोल बोल कुछ बोलते है तो लेकिन उसी को बोल रहा है स्वप्न में हम देख रहे हैं की हम स्थल शरीर व्यवहार करके घट कार्य कर रहे थे व्यक्ति बोलता रहता हाँ। नींद है ओहो होली जी में कहा जाता है तो ये अर्थात उस समय में वास्तविक वो स्वप्न और ये जो शरीर ये, ये चलना हाँ। ये दोनों में कोई संबंध नहीं है जैसे मान लीजिए कि हम एक अवस्था में होने का समय में दूसरे अवस्था का भारी दबाव में वो अवस्था आ जा सकता है जैसे हम कल कहता ना ये जो अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ इसी प्रकार की अभी वो जागृत होने का समय में भी स्वप्न जैसा मानता है उसी प्रकार की वहां स्वप्न होने का समय में भी जागृत जैसा व्यवहार कर जाता है शरीर तो चलता है ये शरीर चलने का समय में वो जो स्वप्न देख रहे है उस समय में उसको भान हो रहा है क्या मैं चल रहा हूं बोल करके नहीं हो रहा है वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता शरीर चलता है अथवा कुछ बोलता भी है उसको उठा करके पूछ लेंगे की आप अभी कुछ बोले वो क्या बोलेगा पर ये तो इंद्रियां तो सो जाती है ना ये जागृत ये जो स्थूल है हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा उस तो तो तो दृष्टि से अर्थात इंद्रियो के साथ अगर संबंध नहीं रहा इंद्रिया कैसा काम करते हैं हाँ बोलता है चलता है ये सब कैसा करता है उस समय में क्या होता है ये सभी लोगों में नहीं होता है कुछ कुछ लोग होते हैं एक समय में दो चीज तीन चीज भी विचार करते हैं ऐसा कर सकते हैं ये सब अभ्यास के चलते होता है तो जैसे ये कैसे कर लेता है कहते उसका मन दो भाग हो गया दो भाग हो करके एक ही समय में दो चीज करेगा इसी प्रकार की यहां क्या हुआ उसका मन दो भाग हुआ दो भाग हो करके एक भाग स्वप्न के साथ आध्यात्म करके स्वप्न देखा दूसरा भाग किंतु वो जागृत जैसा पूरा व्यवहार नहीं कर पाता है क्योंकि स्वप्न उसका अधिकांश खींच लिया बहुत एक मतलब कम अंश ये जागृत शरीर के साथ आता है जो कि जागृत शरीर का गोलक इत्यादि के साथ वो स्थूल शरीर का गोलोक सूक्ष्म शरीर का गोलोक को संबंध नहीं करवा पाता है अर्थात मन का मुख्य अंश स्वप्न शरीर में रहा उसका एक कम अंश स्थूल शरीर में आया ये जो कम अंश आया ये बाकी सारे इंद्रियों को नहीं ला पाया अर्थात ये मन अभी उस इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रख करके कार्य नहीं कर पाता क्योंकि मन एक बहुत सूक्ष्म अवस्था में आया है मतलब मन को बहुत कम सामर्थ्य लेकर के आया है इतना सामर्थ्य लेकर के आया है कि की इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा काम करवा दिया ये बोलवा दिया ये कर दिया किंतु मैं इसका करता हूँ इस प्रकार की बोध नहीं ला पाता है मन जब थोड़ा अधिक परिमाण में आएगा तभी मैं करता हूँ इस प्रकार की बोध लाएगा इसी प्रकार की भी कहा जाता है समाधि जब होता है मनो वहां क्षीर्ण हो जाता है निय भावे न तिष्टि होने से मनो का एक करतृत्व चला जाता है समाधि में भी मन का कर्तृत्व नहीं रहता किन्तु मनो रहता है कोई नहीं कहता समाधि में सो गया रहता है किंतु ना इंद्रियों को व्यवहार कर पाता है ना मैं करता हूँ ऐसा बोध ला पाता है इसी प्रकार की यहां भी होता है क्षीर्ण मनो जब रहेगा कुछ कार्य कर देगा, देगा। किन्तु कुछ नहीं भी कर पाएगा ये कर्तित्व तो इत्यादि को नहीं ला पाता है नहीं लाने से मैं किया ऐसे उसका नहीं हुआ किंतु तो उसका एक क्षीण प्रवाह रहने से इसको चला देता है वो करता है मनो तो दो भाग होता है ये एक प्रकार की अभ्यास करके लोग जागृत में व्यवहार करते हैं ऐसा व्यक्ति संभवतः वो कुछ प्रकार की अभ्यास उनका पूर्व जन्म में किए हैं इस जन्म में वो अभ्यास खुल नहीं पा रहा है दब करके ऐसा हो जाता है ऐसा ये शायद रमन महर्षि का भी विषय में आया है ना रमन महर्षि को ये होता था अर्थात तो वो पूरा स्कूल तक चल देते थे <laughs> इतना होता था इसको अच्छा तो नहीं मानते कोई बीमारी मानते हैं इसको ये बीमारी इस प्रकार की है कि कभी ये खुल नहीं पाता ये चीज तो और इसको खोलने के लिए विज्ञान के पास सामर्थ्य नहीं है विज्ञान अंतर्मन को कुछ नहीं कर पाएगा बहुत सीमित है वो तो स्थूल शरीर को लेके करेगा ना तो रामकृष्ण को भी फारत बोल जा विज्ञान तो बोलेगा इसमें जहाँ विज्ञान पहुँच नहीं पाएगा उसको क्या, क्या, क्या वो पहले पहले ऐसे कहते थे आजकल और विज्ञान इस प्रकार नहीं कहता आजकल कहते हैं लोग कहने लगे डॉक्टर लोग कि हम उसको खोल नहीं पाते क्योंकि अभी ये जो ये जो हिंदू धर्म इतना फैल गया ना ये विदेशी लोग और इसको नकार नहीं पाते पहले ये जो मेडिकल साइंस इत्यादि विदेशी धर्म था बोलो नकार देते थे जो हमारा जो ये जो आयुर्वेद इत्यादि वो सब इसको नकारते नहीं नहीं कहेंगे ये दोष है बोल ये कहेंगे उसका इस प्रकार की घटना है अभी इस जन्म में वो खुलता नहीं यहाँ एक व्यक्ति था आप लोग भी देखे होंगे बंगाली मारना था थोड़ा लड़ता था सबके साथ हाँ इसका नाम गीतानी वो भी अर्थात तो उसको जागृत में इस प्रकार के हो जाता था एक बार तो बाघ विवर्धि सभा हो रहा था उसमें हो गया <laughs> तो उठ करके पूरा बोला एक आदमी मतलब खड़ा हो गया मतलब उस समय बाघ विवर्धि सभा सब एक एक करके बोलते हैं दो चार मिनट उसी में हम बोलता है मतलब हमारा बारी है हम बोलता है और उसको ये हो गया उठ करके वो खड़ा हो गया खड़ा हो गया उसको ये बुद्धि है उठ करके दूसरा को बोला किसी को भी मैं कौन हूँ आप जानते हैं ना तो फिर महाराज जी बैठे हैं मनश्वर जी मतलब ये कर रहे थे उस समय कंडक्ट कर रहे थे तो सब लोग आश्चर्य हो गए लोग उठे उसको पकड़ने के लिए हम जानता है ये चीज क्या हो रहा है मौलानाला उसको पकड़ो महत वो अपने आप गिर जाएगा सेंसलेस हो जाएगा फिर वो वापस आ जाएगा इसमें तो फिर वो गिर गया गिर गया उसका घोष उड़ गया फिर दो मिनट के बाद स्वस्थ हो गया फिर बैठ गया फिर ऐसा हो गया बाद में लोग पूछे आपको पता है मौलाना ऐसा तो हो जाता है एक बार यहाँ पाठ में तर्क संग्रह पढ़ने के लिए आता था अकेला है कभी कभी उसका ये स्थिति आएगा उसका आँख सब लाल हो जाएगा और मुख जैसा एकदम एक व्याघ्र एक जैसा हो जाएगा हमको लगेगा अभी ये क्या सही में आक्रमण करेगा ऐसा लगेगा एकदम आक्रमण करेगा फिर सोचेगा अगर ऐसा ही प्रारब्ध होगा कुछ ऐसे होगा उस कुछ सुनेगा नहीं वो चला गया अपने ये फिर वापस आ जाएगा एक बार हमने पूछा हम क्या बोला बोला हमको पता नहीं अभी तो अभी कुछ समय हम सो गया पता नहीं तो दो तीन बार ऐसा हुआ एक बार तो पहले का चीज बोल देगा दो तीन मिनट पहले का चीज एक बार बोला अभी शायद हम सो गया बोला ये आपको ऐसा एक बीमारी है बोला कि ऐसा है हम जब अमेरिका में था तब भी उसको बोल रहे ये आपका बीमारी है उसका क्या हुआ इतना जोर एक व्यक्तित्व उसका अंदर में दब गया है जो खुलने के लिए मौका खोजता है और इसको देता नहीं वो जो उसका दबा हुआ है वो एक हिंस पदार्थ दबा हुआ है और अभी इसको जबरदस्त करके एक अच्छा नागरिक एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को ये जबरदस्त करके उसके ऊपर थाप दिया ये जबरदस्ती नहीं होता आपको धीरे धीरे परिवर्तन करना होता है उसका परिवर्तन नहीं करके उसके ऊपर दब दिया जब भी मौका मिलता है वो कुछ खुल जाता है तो ये से होता है अर्थात तो इसको ये कहते हैं ना सीजोफेनिक कहते हैं। अर्थात तो उसका मन दो भाग होता है इसके क्यों होता है एक अंग से कुछ दब गया है तो दब जा करके जिस समय में अन्य प्रकार की व्यवहार करता है उस व्यवहार से पता चलता है कि उसका क्या चीज दबा हुआ है मल्टीपल मतलब नाना व्यक्तित्व उसका अंदर में है तो इसको सुधार करने का एक ही रास्ता है कि उसको सुला करके जो योग निद्रा में अर्थात तो ये हमारा इसमें आयुर्वेद इत्यादि में उसका समाधान है उसको योग निद्रा में सुला करके वो व्यक्तित्व को उठा करके जगा करके उसके साथ बात करके उसको फिर सुधार करके वो मनो को बदल देना स्वयं स्वयं ये सारे काम होगा इसको कहते हैं योग निद्रा ये होता है ये संभव है ये जो बिहार स्कूल ऑफ योग वाला सत्यानंद जी अभी उनका है निरंजन देव इसको थोड़ा मतलब उनको सामर्थ्य वो करते थे इसको अर्था तो में अर्थात उसको सुला करके उसका अंदर में बदलाए ऐसे कहते हैं ना ये अनेस्थिशिया देकर के ऑपरेशन करते हैं स्थूल शरीर को उसका सूक्ष्म शरीर को ऑपरेशन करते हैं। है ये सम्भव है ठीक है हमें स्वप्न अच्छा ये पंक्ति पूरा हुआ था यथा सुक्ति रजता आधे आकार अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्याजन्य ज्ञान मान अहम रजत प्रतीनम अयुक्त तदवत अहम गज प्रतीति आदनम अर्थात अहमाकार संस्कार नहीं है तो अहम गज अहम रथ इस प्रकार की ज्ञान भी नहीं होगा ठीक है आगे दो दिन अवकाश रहेगा अष्टमी दो है इस बार ना एक दिन करना है ना दो दिन रहने दीजिए पूरा चुकाम सुधार ओम शंकर